महाभारत सभा पर्व अष्टपंचाशतमोध्याय विदुर और युधिष्ठिर की बातचीत तथा युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में जाकर सबसे मिलना व सम्पान वाच ततः प्राजा विद्रोह स्वैर उदारे महाजभर्बल साधु बलान युक्त धृतराष्ट्राज्ञा मनीषिणाम पांडवाण सकाशे वह वे जी कहते हैं जन्मे जय तदर राजा धृतराष्ट्र के बलपूर्वक भेजने पर विदुर जी अत्यंत वेगशाली मान और अच्छे प्रकार काबू में किए हुए महान अश्वों से जुते रथ पर सवार हो परम बुद्धिमान पांडवों के समीप गए सोभिपतधान आसाद्यन भते पुरवेश महाबुद्धि पूज्यमान द्विजाति भी महाबुद्धिमान महा विदुरजी उस मार्ग को तय करके राजा युधिष्ठिर की राजधानी में जा पहुँचे और वहाँ द्विजातियों से सम्मानित होकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया स राजज गृह कुबेरनोपम अभ्यागछत्मा धर्मपुत्र जुधिष्ठि तं वै राज सत्य धृतम अजात शुर्विदुर यत पूजा पर्व प्रतिज्याज मेढ़ तथत राष्ट्रम सपुत्र कुबेर के भवन केोभित राजमहल में जाकर धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर से मिले सत्यवादी महात्मा अजमेर नंदन अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी का यथावत आदर सत्कार करके उनसे पुत्र सहित धतराष्ट्र की कुशल पूछी विज्ञायते ते मनसो युधिठि कच्चि वसाश्चापी विसोथ कच्चे युधिठिर बोले विदुर्जे आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता आप कुशल से तो आए हैं बूढ़े राजा धित के पुत्र उनके अनुकूल चलते हैं ना तथा सारी प्रजा उनके वश में है नहात्मा कुशली प्रीतो राजन पुत्र गण विनीत विशोक एवात्मर तिर महात्मा विदुर ने कहा राजन इंद्र के समान प्रभावशाली महामना राजा धित्राष्ट्र अपने जाति भाइयों तथा पुत्रों सहित सकुशल हैं अपने विनीत पुत्रों से वे प्रसन्न रहते हैं उनमें शोक का अभाव है वे महामना अपनी आत्मा में ही अनुराग रखने वाले हैं इदम तो ताम कुराजोभ्युवाच पूर्व पृष्ठ कुशलम च व्यय सभा सभा तो्यूप भ्रातृण ते दृश्यतामेतपुत्र सामगम्य भ्रातृ पार्थ तस् न सुहृद्योतम क्रियता रम्यता प्रिया महे भव संगमेद समागता कुर वापि सर्वे कुरराधित्राठ ने पहले तुमसे कुशल और आग्रोग्य पूछकर यह संदेश दिया है कि वत्स मैंने तुम्हारी सभा के समान ही एक सभा तैयार कराई है तुम अपने भाइयों के साथ आकर अपने दुर्योधन आदि भाइयों की इस सभा को देखो इसमें सभी इष्ट मित्र मिलकर दूत क्रीड़ा करें और मन भलावें हम सभी कौरव तुम सब से मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे दुरोदरा विहिता ये तो तत्म महात्माधितष्ट्रेन ताम दक्ष से किन्निवेष्टान इत्यागत हम निपते तजुसस्व महामाराजा धित्राष्ट्र ने वहां जो जुए के स्थान बनवाए हैं उनको और वहां जूठ कर बैठे हुए धूर्त जुआरियों को तुम देखोगे राजन मैं इसीलिए आया हूं तुम चलकर उस सभा एवं दूत क्रीड़ा का सेवन करो युधिष्ठिर्वाच द्यूते छत् कलहो विद्य न कौ वै दूत रोचयेद बुद्ध्यम कि भव्य युक्त भगवान युधिष्ठिर ने पूछा विदुर विदुर्जे जुए में तो झगड़ा फसाद होता है कौन समझदार मनुष्य जुआ खेलना पसंद करेगा अथवा आप क्या ठीक समझते हैं हम सब लोग तो आपके आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं विदुर्वाच जानम्य हम दो तम अनूलम कृत्य यत्नो चमया निवारणे राजा चाह प्राशोन तकाशम श्रुआ विचरस्व विदुर्ज ने कहा विद्वन् मैं जानता हूँ जुआ अनर्थ की जड़ है इसीलिए मैंने उसे रोकने का प्रयत्न भी किया तथापि राजा धित ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है यह सुनकर तुम्हें जो कल्याण कर जान पड़े वह करो युधिष्ठिर के तत्र हे कृतवा दिव्यमान बिना राज्यो धित्राष्ट्र पुत्र परीक्षा युधिष्ठिर ने पूछा विदुर जी वहाँ राजा धित्राष्ट्र के पुत्रों को छोड़कर दूसरे कौन कौन धूर्त जुआ खेलने वाले हैं यह मैं आपसे पूछता हूँ आप उन सब को बताइए जिनके साथ मिलकर और सैकड़ों की बाजी लगाकर हमें जुआ खेलना पड़ेगा विदुरुवाच गांधार राज शकुन दिवस पते राजा देवी कृतहस्तो मताक्ष विंशते चैत्रसेन राजा सत्यव्रत पुरमित्रो जय विदुर ने कहा राजन वहां गांधार राज सकनी है जो ज्वे का बहुत बड़ा खिलाड़ी है वह अपनी इच्छा के अनुसार पासे फेंकने में सिद्ध है उसे द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान है उसके सिवा राजा विमसती चित्रसेन राजा सत्यव्रत पुरमित्र और जय भी रहेंगे युधिष्ठिवाच महाभयाक मयोप धाते विरो धात्रा तो दिष्ट वशे किलेद जगत्तिषति न स्वतंत्र युधिर बोले तब तो वहाँ बड़े भयंकर कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं विधाता का रचा हुआ यह संपूर्ण जगत देव के ही अधीन है स्वतंत्र नहीं है ना हम नागोधित शासना गंतुमेक्षा कवे दुरोदरम इष्टो पुत्र से पिता सदस्मी कर्ता दुरात्थमा यथाम बुद्धमान्विदुर मैं राजा धृतराष्ट्र के आज्ञा से जुए में अवश्य चलना चाहता हूँ पुत्र को पिता सदैव प्रिय है अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है वैसा ही करूँगा ना काम शकुनिना देवता हम नैन मृष्ठ राफयिता सभायाम आहू तो हम न निवर्ते कदाचेन तदा हितम शाश्वत वै मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है यदि मुझे विजयशील राजाधित्राष्ट्र सभा में न बुलाते तो मैं शकुनी से कभी जुआ न खेलता किंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा यह मेरा सदा का नियम है वह सम द्रौपदी वह संपाजी कहते हैं जन्मे जय विदुर से ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही यात्रा की सारी तैयारी करने के लिए आज्ञा दे दी फिर सबेरा होने पर उन्होंने अपने भाई बंधुओं सेवकों तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा की देवम ही प्रज्ञा मृष्णा तेज चक्षुस्ते जैवापत धातुश्च वस मेती पाशरी जैसे उत्कृष्ट तेज सामने आने पर आँख की ज्योति को हर लेता है उसी प्रकार देव मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है देव से ही प्रेरित होकर मनुष्य रस्सी में बंधे हुए की भांति विधाता के वश में घूमता रहता है। केमृत चमार ऐसा कहकर शत्रुदमन राजा युधिर जुए के लिए राजा धृतराष्ट्र के उस बुलावे को सहन न करते हुए भी विदुर जी के साथ वहां जाने को उद्यत हो गए बाल्धिक नरतम यत्तम आस्थाय परवीरहा परिच्छनो पार्थो भ्रातृष पांडव बाल्धिक द्वारा जोते हुए रथ पर बैठकर कर पांडुकुमार युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ हस्तनापुर की यात्रा प्रारंभ की राजश्रियाप्यमान ब्रह्मपुर वे अपनी राज लक्ष्मी से देप्यमान हो रहे थे उन्होंने ब्राह्मण को आगे करके प्रस्थान किया संधिदेश तत प्रेस्यान्नागाति प्रती नर शार्दुला चक्रुर्व प्रशासनम सबसे पहले राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को हसनापुर की ओर चलने का आदेश दिया वे नरश्रेष्ठ राजसेवक महाराज की आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो गए ततो राजा महातेजाम ब्राह्मण स्वस्ति वाच्य वह निर्जय मंदिराद बही तत्पश्चात महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर समस्त साम, सामग्रियों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्पष्ट वाचन कराकर पुरोहित के साथ से बाहर निकले ब्राह्मण सी अन्य सह तुत्ता गंतुमे वो पचक्रमे यात्रा की सफलता के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन देकर और दूसरों को भी मनोवांचित वस्तुएं अर्पित करके यात्रा प्रारंभ की सर्वलक्षण संपन्नम सपरिछदम तमुह महाराजो गजेन्द्र षष्टिहायनम निस्साद गजस्कंधे कांचने परमाशने हारी की हे माभ सर्वाभरणभूषितः गजहं राजो वर्याशोभुता राजा के बैठने योग्य एक साठ वर्ष का गजराज सब आवश्यक सामग्रियों से सुसज्जित करके लाया गया वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न था उसकी पीठ पर सोने का सुंदर हौदा कसा गया था महाराज युधिष्ठिर पूर्वोक्त रथ से उतर उस गजराज पर आरूढ़ होदे में बैठे उस समय वे हार किरीट तथा अन्य सभी आभूषणों से विभूषित हो अपनी स्वर्ण गौर कांति तथा उत्कृष्ट राजोच शोभा से सुशोभित हो रहे थे उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सोने की वेदी पर स्थापित अग्निदेव के आहुति से प्रज्वलित हो रहे हो ततो तथो जगा सहृष्ट नरवाह रथ घोषेण महता पूर्यन पूरी नस्तूयमन स्तितमागत बंदी महासैन्य संवेद यहादित सरश्मिभ तदंतरहस में भरे हुए मृत्यु तथा तो वाहनों के साथ राजा युधिष्ठिर वहां से चल पड़े ये परिवार के लोगों से भरे हुए पूर्वोक्त रथ के महान घोष से समस्त आकाश मंडल को गुंजाते जा रहे थे सूत मागद और बंदीजन नाना प्रकार के स्तुतियों द्वारा उनके गुण गाते थे उस समय विशाल सेना से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर अपने किरणों से आवृत हुए सूर्यदेव की भांति शोभा पा रहे थे पांडुरे मूर्धने राजा पौर्णमा श्या उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था जिससे राजा युधिष्ठिर पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे चाम समंततः समयाशित प्रहेष्टाण न थि पांडव प्रत्यग नाम यथान्यार उनके चारों ओर स्वर्ण दंड विभूषित चवर डुलाए जाते थे भरतश्रेष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार्ग में बहुतेरे मनुष्य हर्षोल्लास से भरकर महाराज की जय हो कहते हुए शुभाशीर्वाद देते थे और वे यथोचित रूप से सिर झुकाकर कर उन सबको स्वीकार करते थे अपरे कुरराजान पथिया सततम सौख्या मृग पक्षी स्वि न उस मार्ग में दूसरे बहुत से मनुष्य एकाग्र चित्र हो मृगों और पक्षियों के से आवाज में निरंतर सुख पूर्वक कुरराज युधिष्ठिर की स्तुति करते थे तथा हल हला शब्दों दिवध्वा प्रतिष्ठि इसी प्रकार जो सैनिक राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे थे उनका कोलाहल भी समूचे आकाश मंडल को स्तब्ध करके गूंज रहा था निपस्याग्रे जो भीजस्को बड़ी उभौ पारो महासैन्य उथी के पीठ पर बैठे हुए बलवान भीमसेन राजा के आगे आगे जा रहे थे उनके दोनों ओर सजे सजाए दो श्रेष्ठ अश्रु थे जिन पर नकुल और सहदेव बैठे थे भरतश्रेष्ठ वे दोनों भाई स्वयं तो अपने रूप से शोभित थे ही, उस विशाल सेना की भी शोभा बढ़ा रहे थे। शोभान पार्श श्रम श्वेता सो गांडव गृह अग्निदत्तम रस्तधारियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान श्वेतवाहन अर्जुन अग्निदेव के दिए हुए रथ पर बैठकर गांधी उधनुधारण के महाराज के पीछे पीछे जा रहे थे सैन्य मध्ये जयो राजधिष्टि द्रौपदी प्रमुखा नार्य सानुगा सरक्ष आताचिराणी शिविकाण शता महत् से नाजन अग्रेराज सदा राज सेना के बीच में चल रहे थे द्रौपदी आदित्य अपने सेविकाओं तथा आवश्यक सामग्रियों के साथ सैकड़ों विचित्र सेविकाओं अर्थात पालकियों पर आरूढ़ हो बड़ी भारी सेना के साथ महाराज के आगे आगे जा रही थी पांडवों की वह हाथी घोड़ों तथा तो पैदल सैनिकों से, से भरी पूरी थी उसमें बहुत से रथ भी थे जिनके ध्वजाओं पर पताकाएं फहरा रही थी उन सभी रथों में खडग आदि अस्त्र शस्त्र संग्रहित थे पैदल सैनिकों का कोलाहल सब और फैल रहा था शंख दुंदुभितालाम वेणुवीणुनादित शुशुभे पांडव सैन्यम प्रयातम तन शंख दुंदुभिताल वेणु और वीणा आदि वाद्यों की तुमिल ध्वनि वहाँ गूंज रही थी उस समय हस्तनापुर की ओर जाती हुई पांडव की उस सेना की बड़ी शोभा हो रही थी बनान्योप अत्यक्रामन महाराज हस्तिपुर कुरराजो युधिष्ठि जन्मेजय कुराज युधिथिर अनेक सरोवर नदी वन और उपनों को लांघते हुए हस्तिनापुर के समीप जा पहुंचे वहां उन्होंने एक सुखद एवं समतल प्रदेश में सैनिकों सहित पांडव पड़ाव डाल दिया उसे छावनी में पांडुनंदन युधिष्ठ स्वयं भी ठहर गए तथो राजो कवि गिरा एतवाक्यम थर्वस्व धृतराष्ट्रचके आच चक्षे यथावृत्तम विद्रोथ निपश्य राजन तन्नतर विदुर जी ने शोका वाणी में महाराज युधिष्ठिर को वहाँ का सारा वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया कि धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं और इस दूत क्रीड़ा के पीछे क्या रहस्य है धृतराष्ट्रेन चाहूत कालस्य से समय सहस्तिनपुरम ग्वा धृतराष्ट्र गृहम जजऊ समया धर्मात्मा धृतराष्ट्रेन पांडव तब धृतराष्ट्र के द्वारा बुलाए हुए काल के समय अनुसार धर्मात्मा पांडवपुत्री रेटिर् हस्तिनापुर में पहुंचकर धृतराष्ट्र के भवन में गए और उनसे मिले तथा भी द्रोणेन कर्णेन चपेण चम्याय यथान्या द्रोणि विभूष इसी प्रकार महाराज भीष्म द्रोण कर्ण कृपाचार्य और अश्वत्थामा के साथ भी यथा योग्य मिले समेत च महाबाहु सोमदत्तेन चाह दुर्योधन सल सौन चीज ये चाँ त्र राजमे सगता दुस्साहसन वीरेण सर्व भ्रातृ जयद्रथेन चथा कुाव सर्वे तत सर्वहातृ परिवारितः प्रवेश गृहराज्योधितष्ट्र से धीमता ददर्श त्र गी देवी पतिमनोव्रता संता सस्वरावरोम स गाधारी तया च प्रतिनिदी तत्पात्क्रमी महाबाहुषिर् सोमदत्त से मिलकर दुर्योधन शल्य शकुनी तथा जो राजा वहाँ पहले से ही आए हुए थे उन सब से मिले फिर वीर दुश्शासन उसके समस्त भाई राजा जयद्रथ तथा संपूर्ण कौरवों से मिलकर के भाइयों सहित महाबाहू ने बुद्धिमान राजा धित्राष्ट्र के भवन में प्रवेश किया और वहाँ सदा ताराओं से घिरी रहने वाली रोहिणी देवी के समान पुत्र वधुओं के साथ बैठी हुई पतिव्रता गांधारी देवी को देखा युधिष्ठिर ने गांधारी को प्रणाम किया और गांधारी ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया दृचुमेश्वरम तत्पश्चात उन्होंने अपने बूढ़े चाचा प्रज्ञा चक्षु राजा चित्राष्ट्र का पुनः दर्शन किया राधन्युपाघ्रता ंदना चर पांडवा भीमसेन पुरोग्मा राजा धृतराष्ट्र ने कुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि अन्य चारों पांडवों का मस्तक सुंगा। ततो सुंगा तथर्ष सबत्त कौरवाणा पते तृष्टवा पांडवान् प्रियदर्शनान् जन्मेजय उन पुरुष श्रेष्ठ प्रिय दर्शन पांडवों को आए देख कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ विवसुस्ते ज्ञाता रत्नवंते गृहाणी चुसुचोपयाता दुस्साला प्रमुखा स्त्रि याज्ञसेस परा वृद्धि प्रज्वलिता व धृतराष्ट्राति प्रमनो तत्पश्चात धृतराष्ट्र की आज्ञा ले पांडवों ने रत्नमय गृहों में प्रवेश किया दुसला आदि स्त्रियों ने वहां आए हुए उन सबको देखा द्रुपद कुमारी की प्रज्वलित अग्नि के समान उत्तम समृद्धि देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र वधु में अधिक प्रसन्न नहीं हुई ततस्ते पुषव्याघ्र ग्रीभेरस्त संविध् व्यायाम पुर्वाणी प्रतिकृता सर्वे दिव्य चंदन भूषिता कल्याण मनस ब्राह्मण स्वस्ति वाच्य च मनोज्ञ मशन भुक्त तदनंतर वे नरश्रेष्ठ पांडव द्रौपदी आदि अपने स्त्रियों से बातचीत करके पहले व्यायाम एवं केश प्रसाधन आदि कार्य किया तदनंतर नित्य कर्म करके सबने अपने को दिव्य चंदन आदि से विभूषित किया तत्पश्चात मन में कल्याण की भावना रखने वाले पांडव ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराकर मनो भोजन करने के पश्चात सैन्य गृह में गए उपगेय स्त्रियों द्वारा अपने का गान सुनते हुए वे कुर कुर के श्रेष्ठ पुरुष हो गए सारात्रे पुण्य विहारिणाम सोयमानता काली निद्रा मथात उनके वह पुण्य रात्रि विलास पूर्वक समाप्त हुई प्रातः काल कालबंदी जनों के द्वारा सुनते हुए पूर्ण विश्राम के पश्चात उन्होंने निद्रा का त्याग किया प्रातः सर्वे का सभा रम्याम प्रवेश अभिनदिता इसी प्रकार सुख पूर्वक रात बिताकर कर प्रातः काल उठे और संध्योपासनादि नित्य कर्म करने के अनंतर उस रमणीय सभा में गए वहाँ जुआरियों ने उनका अभिनंदन किया एते श्री महाभारती सभा परवड़ी दूत पर्वणी युधिष्ठिर सभागमनिष्ठ पंचाश तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दूत पर्व में युधिष्ठिर सभागमन विषय अंठावनवा अध्याय पूरा हुआ